सामवेदी तलवकार शाखा की केनोपनिषद के पंचम मंत्र की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ को संवादित करने वाले मंत्र बताए जा रहे हैं वाचा अनभ्युदित इत्यादि से चौथे मंत्र से के प्रारंभ हुआ चौथा मंत्र वाचोह वाचम इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो अर्थ है वाचोह वाक शब्दितो आत्मा निर्विशेष ब्रह्म है इत्याकारक अर्थ है वाचो वाक इस वाक्य का उसे चतुर्थ मंत्र बता चुका है मनसो मनोयत इस अवांतर वाक्यात्मक ब्राह्मण ने बताया मन का मन शब्दित जो प्रत्यगात्मा है स्रोत्र से स्त्रोत्र मनसो मनो वाचो वाक इत्यादि में प्रथमांत वाक मन स्त्रोत्र प्राण आदि शब्द निर्विशेष चेतन को जो अपने सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक बनता है उसे लक्षित कर रहे हैं दि शब्द वो है निर्विशेष चेतन प्रत्यकात्मा ब्रह्म उसके ज्ञान से मुक्ति होती है करके बता स्रोत्रोत्र इत्यादि में अतिमुच्चे धीरा प्रत्याशम लोका अमृता भवंती जिसके ज्ञान से समूल अध्यास निवृत्त होता है वही तो ब्रह्म है तो उन्हीं वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित निर्विशेष चेतन को ही ब्रह्म के रूप में यह मंत्र भी बता रहे हैं इसलिए माना जाता है कि ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ के समर्थक यह मंत्र है। मनसो मनोयत इस वाक्य के द्वारा भी जो अर्थ बताया गया उसे स्पष्ट कर रहा है पंचम पंचमंत्र मनसा न मनुते ये ना मनोमत तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम मनुते इससे कहा गया कि मनसो मनोयत इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित जो सन्निधि मात्र से मन का प्रवर्तक चेतन है जो हेय उपाधे भाव से वर्जित है यानी आत्मा है उसी का परामर्शक शब्द है उस हे उपाधे भाव से रहित संधि मात्र से मन को मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त करता है जो वह मन से मनसा न मनुते मन से उसका मनन नहीं होता है मनुते का करता है लोक। उसका अध्यार करना कि लोक और यदुति अंत है मनुते का कर्म है और करता है लोक और मनन के प्रति करण है मनसा शब्द से बताया गया मनह पदार्थ तो यन मनसा न मनुते इससे बताया जा रहा है कि जो सन्निधि मात्र से मन का प्रवर्तक हे उपाधे भाव से रही तो आत्मा है उसका मनन रूप उसे मनन रूप क्रिया का विषय कोई भी प्राणी नहीं बनाता लोक है प्राणी किससे तो अपने मन से मन क्रिया में करण है मन और यहां मनसा स्तृतींत पद से लेना है अंतकरण मात्र को अंतकरण सामान्य को इसलिए अंतकरण करण के द्वारा कोई भी लोक, शब्दित प्राणी मनुष्य जिसे अपना विषय नहीं बना सकता मनन का विषय नहीं बना सकता अंतकरण के जो व्यापार है उस व्यापार का विषय नहीं बनता अंतकरण मन शब्द से अंतकरण सामान्य ले रहे तो अंतकरण के जब दो ही विभाग करते हैं मन और बुद्धि तो मन का संकल्प विकल्प रूप व्यापार और बुद्धि का निश्चय रूप व्यापार इन दोनों का भी विषय किसी के वह प्रत्यक चैतन्य नहीं बनता तद विषयक संकल्प भी अंतकरण से नहीं किया जा सकता और तद विषयक निश्चय भी केवल अंतकरण से नहीं होता शास्त्र से होता है और शास्त्र से भी वो वृत्तियात्मक निश्चय होता है और वह अज्ञान को निवृत्त करने पर स्वयं भाषित होता है वो ये यद वाचा से बताया कि शक्ति संबंध से शास्त्र भी तद विषय निश्चय का उत्पादक नहीं होता लक्षित कराता हा तो यथवा लोक यत्म तत्व स्वकीय मन सा न मनुते न संकल्पयति न निश्चिनोति ये अर्थ निकलेगा बाह्य अनात्म वस्तु को अपने अंतकरण से प्राणी जो संकल्प और निश्चय का विषय बनाते हैं जिस मन से अंतकरण से वह अंतकरण सवृत्तिक अंतकरण न आत्मज्योतिषा मतम यानी विषयी कृतम अंतकरण से लोक जिन अनात्म वस्तुओं को विषय बनाते हैं वह अंतकरण अपने व्यापार सहित जिसो चित स्वरूप आत्मा का विषय बनता है जिससे अवभाषित होता है वह मन से अवभाषित नहीं होगा कौन हा तो मन विषय बनता है ये मैंने कहा तो जो विषय बनेगा मन विषय बनता है जिसका मन उसको विषय नहीं करता जो आ, मन को अपना विषय बनाता है यानी प्रकाशित करता है अवभाषित करता है तो मन अपना विषय बनाता है अनात्म पदार्थों को तो अनात्म पदार्थों को विषय बनाने वाले मन को भी उसके वृत्ति के साथ जो विषय बनाता है अवभाषित करता है जिससे अवभाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है मन तो प्रथम क्या नाम द्वितीय शब्द और तृतीयांत ये न शब्द से जिस चेतन स्वरूप आत्मवस्तु को लिया गया उसी को उत्तरार्ध में शब्द से लेना है तदेव वही चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रह्म है चैतन्य स्वरूप ही तुम हो और तुम ही ब्रह्म हो तुम ये वोकार बता रहा है कि चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा से अवभाषित होने वाला जो मन है तदात्मक नहीं हो अवभाष्य नहीं हो उस मन के भी अवभाषक हो तो मन जिसका अवभाष्य है वो मैं हूं ऐसा जानेंगे तो मन का अवभाषक मन से अलग होता है तो मैं मन का अवभाषक हूं का अर्थ निकलेगा मन से अलग हूं मन में नहीं हूं वो मन का अवभाषक चेतन है यही बात मनसो मनोयत इस ब्राह्मण वाक्य ने कही थी अन्य रेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस आगम वाक्य ने कही थी उसी का समर्थन ये मंत्र कर रहा है उपासन हाँ, आहुर् मनोमत ऐसा लोग कहते हैं कथयन्ति लोकाहा हां हां तो ये मन मत ब्राह्मण लोकाह आहु है कथयं लोक ऐसा कहते हैं भाष्य को देखिए यन मनसा न मनुते इस वाक्यस्थ तृतीयंत मन पदार्थ को भाष्कर भगवान पहले बता रहे हैं कि मन इति अंतकरणम बुद्धि मनसो एकत्वेन न गृह्यन मनसा न मनुते स्वाक्यस्त मनसा स्तृती मन शब्द से अंतकरण मात्र को लेना और जब अंतकरण मन बुद्धि दो विभागों में विभक्त माना जाता है उन दोनों को एक करके यहां पर मन शब्द से कहा जा रहा है मन शब्द का अर्थ केवल संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण मात्र नहीं बुद्धि रूप अंतकरण भी वो निश्चय निश्चयात्मिका वृत्ति से विशिष्ट अंतकरण को बुद्धि कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति से युक्त अंतकरण मन कहलाता है तो ये जो दो उभय प्रकार है उस उभय प्रकार अंतकरण मात्र को बताने के लिए मन शब्द का प्रयोग है नहीं तो मन कहने से संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति से विशिष्ट अंतकरण मात्र को लिया जाता है लोक में प्रसिद्ध अर्थ वो है लेकिन यहां पर निश्चयात्मक वृत्ति से विशिष्ट अंतकरण को भी लिया जा रहा है और मनसो एकत्वेन न गृहते पर यद्यपि अंतकरण के चार भाग माने जाते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार तो यहाँ पर चित्त का मन में अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव करके बुद्धि मनसो ऐसा भाषकर भगवान लिखते हैं बुद्धि कहते समय अहंकार भी उसमें समाविष्ट है और मन कहा तो उसमें चित्त भी समाविष्ट है अंतर्भूत है ये समझ करके बुद्धिमनसो एक ने ऐसा लिखा है ये टिप्पणीकार कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में चित्त तो चित्तकार आह और अहंकार का क्रमतः मन तथा बुद्धि में अंतर भाव करके भास्कर भगवान ने बुद्धि मनसो एक मन इति अंतकरण गृह्य ऐसा लिखा है हा किसमें करण तो करण तो सब है सब यहां पर भी अंतक करण भाषकर भगवान कही रहा है आ? आ? अंतक करण है करके कह रहा है ना अंतक करण भी एक एक करण ही है करण बाह्य करण अंत करने से दो होता है तो वाचस्पति भी करण कह कर रहा है कर हा तो यहां पर भी बता रहे भास्कर भगवान यहां पर भी ऐसे कह रहा है वो ये कहते हैं है जब शब्द से परोक्ष ही मानेंगे तो अंतकरण वहां अपरोक्ष में हेतु है ये कहते हैं और शब्द उसका सहकार है शब्द से परोक्ष होता है जिनके मत में शब्द का प्रमात्मक फल शब्द प्रमाण मात्र से परोक्ष ज्ञान ही होता है परोक्ष प्रमा ही होती है अपरोक्ष नहीं वे मान रहे हैं उसके कारण उसे प्रमा के प्रति करण मान रहे हैं अपरोक्ष के प्रति आपके अंतक करण को कहता है तो मन इति अंतक अंतकरण बुद्धिमनसो एक गृह्यते मन उत अने मन सर्वकरण साधारणम तो मन शब्द का पहले अर्थ बताया कि अंतकरण मात्र को लेना है मन शब्द से अब मन शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं अंतकरण सामान्य को लेने के लिए करण अर्थ में प्रत्यय होकर के असुन मन शब्द बना है कि मनुते इति न तो मनन का जो करण है उसे कहा जाएगा मन अब मनुते अनैन इति मन ऐसी उत्पत्ति करेंगे तो मनन रूप जो व्यापार विशेष है मन धातु का अर्थ मनन रूप व्यापार केवल उसी के प्रति करण मन है यह अर्थ निकलेगा म, मन धातु के अर्थभूत क्रिया मात्र मनन रूप क्रिया के प्रति ही मन करण है अन्य इंद्रियों का व्यापार रूप जो क्रियाएं हैं दर्शनादि रूप रूप दर्शनाध्यात्मक उनके प्रति मन का अनुपयोग सिद्ध हो जाएगा फिर इसलिए भास्कर भगवान लिखते हैं कि यहां मन शब्द से मन मन धातु का धातु के अर्थ के रूप में जो मनन है वह समस्त दर्शनादि क्रियाओं का उपलक्षण है इसलिए सर्वकरण साधारणम ये लिखता है कि सर्वकरण साधारणम तो सर्वकरण साधारण कहने से ये निकलेगा कि जो चक्षरादि का व्यापार है दरूप रूप दर्शनादि रूप क्रियाएं उनके प्रति भी मन कारण है नहीं तो मनुते अन्य नैतिक मन इसमें केवल मन आ, मनन से मन धातु का अर्थभूत मनन रूप क्रिया लेंगे व्यापार उसी का कारण ये सामान्य अर्थ निकल रहा है लेकिन कहते हैं कि यहां दर्शनादि व्यापारों के प्रति भी मन का उपयोग होने के कारण मन मनन से समस्त इंद्रियों की क्रिया को समझना और समस्त इंद्रिय क्रियाओं के प्रति जो करण बने उसे कहा जाता है मन तो मनुते अन मन सर्वकरण साधारणम तो सर्वकरण साधारणम दो नंबर टिप्पणी में ये, सर्व सा, ये मन को क्यों कहा जा रहा है इसलिए टीकाकार कहते हैं टिप्पणीकार कि मनुते अनेदना मनन क्रिया प्रत्येव मन सहकरण न तो रूपादिदर्शनादी क्रियांका वीत इति कहते हैं ये आशंका हो सकती है मन उत अनि मन ऐसी उत्पत्ति करने से मन शब्द का अर्थ केवल मनन क्रिया का जो करण है वह मन है मन पदार्थ है यह अर्थ निकल सकता है तो रूपादि दर्शन के प्रति वह करण नहीं है साधन नहीं है इस प्रकार की आशंका हो सकती है इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि इति आशंकाम आशंका वारय आह सर्वकरण साधारणम सर्वकरण साधारणम का अर्थ निकलेगा समस्त इंद्रियों की क्रिया के प्रति साधन इसलिए लिखते सर्वेन्द्रिय सहकारित्व इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रतिकरण तो मन चक्षुरादि समस्त इंद्रियों का सहकारी बन करके रूपादि दर्शन मनस संयुक्त चक्षुरादि से होता है केवल चक्षुरादि से नहीं इसलिए समस्त इंद्रियों के व्यापार निष्पादन में मन सहकारी होने से समस्त इंद्रियों सहकारी होने के कारण समस्त इंद्रियों से होने वाली दर्शनादि रूप क्रिया का जो साधन है क्रिया सामान्य के प्रति इंद्रिय क्रिया सामान्य के प्रति कारण ये अर्थ निकलेगा मन शब्द का कहते हैं मनस् शब्द का यह अर्थ करने में हेतु क्या है तो हेतु बताते हैं सर्व विषय व्यापकवाद वह सर्व विषय व्यापक है का अर्थ है अलग अलग चक्षरादि इंद्रियों के विषयों के ज्ञान में भी अपेक्षित है सर्व विषय व्यापक है का अर्थ है वो केवल मन का जो विषय है उसी के ज्ञान में मन अपेक्षित है ऐसा नहीं किंतु चक्षुरादि इंद्रियों के जो विषय हैं रूपादि उन सब के ज्ञान में मन अपेक्षित है इसलिए उसे कहा जाता है सर्व विषय व्यापक और सर्व विषय व्यापक होने से सर्व इंद्रिय क्रिया प्रति सामान्य रूप से कारण बनेगा यह बता तो इस प्रकार मन का लक्षण हुआ कि जो चक्षुरादि समस्त इंद्रिय व्यापारों के प्रति साधारण कारण हो सामान्य रूप से कारण बने वह मन है ज्ञान मात्र के प्रति इसलिए तर्क संग्रह में मन का लक्षण करते हुए क्या कहा है मन का क्या लक्षण है सर्वज्ञान साधारण कारणम मन है समस्त ज्ञान में जो साधारण कारण है वो मन है उपयोगी है तो अब उसका स्वरूप बताया जा रहा है मन का श्रुति के आधार पर काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीत मन एवे तो इसमें बताया जा रहा है कि काम संकल्प संशय विचिकित्सा यानी संशय श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य अधैर्य लज्जा धी निश्चय और, और भय ये सब अंतकरण की ही वृत्ति विशेष होने से ये सब मन ही हैं इससे इस, इस श्रुति से ये भी निश्चित होता है धी शब्द से तो निश्चय कुलिया गया तो निश्चय तो बुद्धि का धर्म है और यहां मन का स्वरूप बताया जा रहा है इसलिए मन अंतकरण सामान्य को बता रहा है, जो संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण विशेष है उसको मात्र बताने के लिए मन शब्द नहीं है अंतकरण विशेष के वाचक मन शब्द का प्रयोग अंतकरण सामान्य के लिए है। यहां तक तो तक हो गया मनह पदार्थ का कथन तृती मनसा इसमें प्रातिपदिक अर्थ जो मन है वो बताया अब मनसा इस तृतींत का अर्थ करने जा रहे हैं कि वृत्ति मतो मन तेन मनसा इति श्रुते यहां तक तो मनसा में जो प्रकृति है मन प्रातिपदिक वो प्रातिपदिक अर्थ बता अब मनसा इस तृतीयांत का अर्थ कर रहा है कि तेन मनसा ये कामादि वृत्ति वाला जो अंतकरण मात्र है वो मन पदार्थ है और तेन मनसा या अंतकरणे न अंतकरण सामान्य जो है शुरू में मंत्र में उसका अर्थ करते हैं चैतन्य यत यह शब्द प्रकृत चैतन्य ज्योति का परामर्शक है मनसो मनो यत इसमें प्रथमांत मन शब्द का जो अर्थ है अन्य देवो तद विदितात् अथवा अविदित्त अधिस है जिसे हे उपादे से रहित बताया है वो है चैतन्य ज्योति आत्मा उसी आत्म तत्व का परामर्शक है यद शब्द इसलिए कहते यद चैतन्य ज्योतिर् कैसा है तो मनसो अवभाषकम वो मन का भी अवभासक है वह न मनुते यानी न ना संकल्पयती नापी निश्चिनौती पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि लोक इति शेष मनुते शब्द का अर्थ कर दिया संकल्पयती निश्चिनौती तो कौन संकल्प नहीं करता कौन निश्चय नहीं करता मन से शब्द से ग्राह्य चैतन्य ज्योति का तो कहते लोक यानी प्राणी कोई भी प्राणी जिस चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्म तत्व का संकल्प इस अंतकरण से नहीं कर सकता निश्चय भी नहीं कर सकता जिस चैतन्य ज्योति का वह चैतन्य ज्योति ब्रह्म है वह चैतन्य ज्योति आत्मा है आत्मा को मन से विषय नहीं किया जाता वो मन का जो अविषय है वह ब्रह्म है है यानी मैं ब्रह्म हूं ऐसा जिज्ञासु समझेगा और ये नहुर मनोमतम का अर्थ करते हैं अच्छा पहले इसमें हेतु बताया जा रहा है कि मन से कोई भी प्राणी क्यों उस चैतन्य ज्योति को विषय नहीं बना सकता उसका संकल्प या निश्चय नहीं कर सकता तो इसलिए कि मनसो अवभासकत्वेन नियंत्रित नियंत्रितवाद के पास चैतन्य ज्योतिष इस ऐष्टंत्र को जोड़ देना शेष करना कहते जिस चैतन्य ज्योति में संकल्प विकल्प का निषेध किया जा रहा है मन के प्रवेश का निषेध किया जा रहा है वह चैतन्य ज्योति मन की अवभाषक होने से नियंता है नियामक है यानी अवभाषक है मन की सारी गति गतिविधियों को हमेशा देखने वाली है वो चैतन्य ज्योति देखना ही नियंत्रण करना होता है हरेक गतिविधि को तो अंतकरण की हरेक गतिविधि उस चैतन्य ज्योति से अज्ञात नहीं है ज्ञात ही है बस अंतकरण की हरेक गति पर नजर रखना ही अंतकरण का नियमन करना है और उस चैतन्य ज्योति की नजर अंतकरण के हरेक व्यापार में है उसे छिपा करके अंतकरण कुछ भी नहीं कर सकता अंतकरण का कोई ऐसा व्यापार है जो आत्मा को अज्ञात होने में, में, में भूमिका का, का मन, हाँ। मन नहीं शास्त्र संस्कार से संस्कारित मन की एक वृत्ति बनती है वह उस चैतन्य ज्योति को अनावृत करती है तो चैतन्य ज्योति विषयक जो बुद्धि में आवरण है चैतन्य तो अनावृत ही है सूर्य कभी बादल से ढका नहीं है सूर्य को देखने वाली हमारी दृष्टि के सामने बादल आ जाता है वो हमारी दृष्टि अवरुद्ध होती है तो हम मानते हैं सूर्य बादल से ढक गया ऐसे हम जो जिज्ञासु हैं जिस प्रज्ञा से उस चैतन्य ज्योति को देखना है वह प्रज्ञा अविद्या से अवरुद्ध है हमारी उस हमारी प्रज्ञा को अवरुद्ध करने वाली अविद्या को निवृत्त करता है शास्त्र के संस्कार से संस्कारित मन शास्त्र के संस्कार से संस्कारित मन सुसंस्कारित मन माना जाता है चरम वृत्ति वाला मन वह अनावृत करेगा दृष्टि को का मतलब आवरण निवृत्त होगा तो वो फिर स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयं ही भाषित होगा तो केवल मन की भूमिका तो उसे चैतन्य ज्योतिष को प्रकाशित करने में नहीं है शास्त्र संस्कार से संस्कारित मन की उपयोगिता है इसलिए मन से अनुद्रष्टव्यम ये होता है उसकी भूमिका वहां तक है का मतलब ये जो विशेष विशेष प्रमाण है जिनका अपना अपूर्व विषय तत्त होता है से चक्षु का अपूर्व विषय है रूप वो बाकी इंद्रियों से नहीं हो सकता रूप का ज्ञान इसलिए रूप ज्ञान में असाधारण कारण जो चक्षु वह भी रूप का ज्ञान जैसे नहीं करा सकता बिना मन के सहयोग के ऐसे शब्द का भी जो विषय है तत्वमशादी शब्द का प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसका ज्ञान में भी जैसे चक्षुरादि के ज्ञान में अंतकरण सहयोगी है ऐसे शुद्ध अंतकरण तत्वमशादी वाक्य का भी सहयोगी बनता है तत्वमश्यादि तो लक्षित कराता है अंतकरण उसके साथ जा करके तदाकार बन जाता जैसे रूप के प्रति चक्षु मन को ले जाकर के रूपाकार बनाता है बिना चक्षु के रूपाकार अंतकरण नहीं बन सकता शब्दाकार श्रोत्र के बिना नहीं बन सकता ऐसे तत्वमश्यादी तो के बिना प्रत्यक अभिन्न ब्रह्माकार मन नहीं बन सकता और उसके लिए शब्द केवल शब्द भी वो ये नहीं करा सकता तो जैसे रूपाकार बनने के लिए मन की जरूरत है चक्षु को रूप का ज्ञान कराने में सहयोगी है मन ऐसे वहां पर भी शब्द का सहयोगी बन जाता है एक प्रमाण का बन जाता है इसलिए वो ज्ञान मात्र के प्रति कारण माना जाता है मन को तो आ, मनसो अवभाषकत्व नियंत्रित्वात ये जो चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मवस्तु है चैतन्य ज्योति कहो या आत्म स्वरूप कहो एक ही बात है वह मन का नियंता है उसमें मन का नियंत्रित्व क्या है अवभासकत्व ही नियंत्रित्व है बस उस पर दृष्टि मन का कोई भी व्यापार छोटा से छोटा जिसके संज्ञान में ही हो रहा है उसको माना जाता है मन का नियंता। जिसे छिपा करके मन कुछ भी नहीं कर सकता वह मन का नियंता है और उसका उसमें नियंत्रित्व क्या है बस मन की हर एक गतिविधि को अपने स्वरूप से जानना प्रकाशित करना ये नियंत्रण करना मन का। तो चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्म वस्तु मन की अवभाषक होने से उसमें मन का अवभाषकत्व नियंत्रित होता है और नियंत्रित्व होने से मन से उस चैतन्य ज्योति का कोई भी संकल्प या निश्चय नहीं कर सकता ये कह रहा है चिदाभास तो मन रहेगा तो रहेगा ही क्योंकि ऐसे मन होता ही नहीं जिसमें चित्त का आभास ना हो साभा ही अंत करण रहता है ध्यान वस्तु को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की भी जरूरत होती है और आत्म वस्तु विषयक अज्ञान जो हमारी बुद्धि में है उसे दूर करने के लिए केवल वृत्ति की आवश्यकता है चिदाभास अनुपयोगी हैं क्योंकि जिस चित्त का वो आभास है वृत्ति में वो चित्त स्वयं ही वहाँ पर वो है भास रहा है चेतन होने से उसके लिए चिदाभास रहता है लेकिन उपयोग नहीं है फलव्याप्ति नहीं है उसमें वृत्ति व्याप्ति है वो अन्यथा सिद्ध है जैसे घड़ा बनाते समय कुलाल के पास में बंधा हुआ कोई गधा है उसका वाहन तो वह घड़ा बनाने में उसका उपयोग नहीं है लेकिन पास में है वो अन्यथा सिद्ध कहा जाता है ऐसे ही चिदाभास ब्रह्म जो चैतन्य ज्योति है उसके अभिव्यंजन में अभिव्यक्ति में अन्यथा सिद्ध है उसका उपयोग नहीं है जड़ वस्तु के अवभासन में तो उपयोग है तो, आगे कहते हैं विषय प्रति एव इति स्वात्म न प्रवर्तते तो समस्त विषयों के प्रति प्रत्यक्षी ही है कौन आपका ये चैतन्य ज्योति प्रत्यक का अर्थ अभ्यंतर है तो मन के प्रति मन से भी अभ्यंतर होने से कौन वो चैतन्य ज्योति तो स्वात्मनी यानी स्व शब्द से लेना मन को और आत्मा शब्द से लेना उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वो कौन है चैतन्य ज्योति तो स्वात्मा शब्द से लिया गया चैतन्य ज्योति को तो मन से भी प्रत्यक यानी अभ्यंतर वह चैतन्य ज्योति होने से उस चैतन्य ज्योति से पराक यानी बाह्य जो मन है वह अपने से अभ्यंतर चैतन्य ज्योति में प्रवृत्त नहीं होगा का मतलब उसे अवभाषित नहीं करेगा वो अपने से बाह्य वस्तु को अवभाषित करेगा तो अंतकरण से बाह्य वस्तु तो बाह्य रूपादि विषय हैं, उनको तो अवभाषित कर सकता है लेकिन अपने से अभ्यंतर जो चैतन्य ज्योति है उसे अवभाषित हो नहीं कर सकता ये मनसान मनुते का भावार्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्व विषय प्रति प्रत्यक एव कौन तो ऊपर से जोड़ देना चैतन्य ज्योति तो सभी विषयों के प्रति चैतन्य ज्योति प्रत्येक यानि अभ्यंतर ही है ने इस कारण से सर्व विषय के अंदर आ गया विषय यानी दृश्य मन भी आ गया तो इति स्वात्मनी यानी अपने से अभ्यंतर जो मन से अभ्यंतर चैतन्य ज्योति है ते करणम न प्रवर्तते अंतकरण यानी मन प्रवृत्त नहीं होगा का अर्थ उसे अवभाषित नहीं करेगा यन मनसा न मनुते का अंतस हुआ अंतस्त क्यों अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा अवभाषित मनसो मनन सामर्थ्य तेना कहते अंतस्थे न चैतन्य ज्योतिषा <coughs> मन से आभ्यंतर जो चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मतत्व है उससे अवभाषित जो मन है उसमें मनन का सामर्थ्य आता है यानी बाह्य अनात्म वस्तु को प्रकाशित करने का सामर्थ्य आता है मनन से लेना सभी ज्ञान संकल्प विकल्प आदि और निश्चय आदि रूप ये जो अपना व्यापार है वो व्यापार करने का सामर्थ्य मन में तब आता है जब आत्मज्योति उसे प्रकाशित करती है मतलब आत्मज्योति के संज्ञान में रह करके ही मन का व्यापार होता है उस आत्मज्योति को विषय करने वाला व्यापार मन का नहीं हो सकता मनसो तेन साम्य ज्योतिषावृत्ति सा। मन ये नम तो वृत्ति सहित याने व्यापार सहित मननादी व्यापार सहित मन जिस चैतन्य ब्रह्म ज्योतिस्वरूप्रह्मसे मत यानी विषयकृत अवभाषित उसी का अर्थ ये कर दिया व्याप्तम दृश्य द्रष्टा से व्याप्त होता है बिना द्रष्टा के दृश्यत्व तो सिद्ध नहीं होता कहीं दृश्यत्व तो है तो उसका अवभाषक द्रष्टा भी है तो इसलिए कहते हैं कि वृत्ति सहित मन को अपना दृश्य बनाने वाला जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म से, से मन व्याप्त है अवभाषित हो रहा है व्याप्त होगा दीप अपने किरणों से ज्योति से जितने अंश को व्याप्त करता उतना ही अंश उसका प्रकाशित होता है ऐसा होगा ना घर में जलाया हुआ रात्रि में दीप उसकी प्रभा जहां तक फैली हुई है वहीं तक की वस्तुएं भाषित होती है अन्यत्र की अज्ञात रहती है तो सवृत्तिक मन विषय हो रहा है का अर्थ अवभाषित हो रहा है तो अवभाषित करने वाले की व्याप्ति अवभाषित होने वाले सवृत्तिक मन में रहेगी इसलिए मन को कहा जाता है उससे व्याप्त है तो मतम का ही अर्थ करिया व्याप्तम आहु यानी कथयंती ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहते हैं तस्मात तो।, तो जिस कारण से वह चैतन्य ज्योति मन से अनवभाषित है और उससे मन अवभाषित है तस्मात उसी कारण से तदेव मन स तो तो शब्द से लेना मन का आत्मा ने प्रत्यक्ष स्वरूप अवभाषक तो जो मन का अवभाषक है वो आत्मान प्रत्यक चेतयिता वो प्रत्यक चेतन है वही ब्रह्म है यानी मैं ब्रह्म हूं मन का अवभाषक प्रत्यक चेतयिता कौन है प्रत्येक चेतन है आत्मा आत्मा ने मैं तो मैं ब्रह्म ऐसा जान ने उपास इत्यादि की व्याख्या पूर्ववत है पहले हुई गई है इसलिए कहते हैं नेदम इत्यादि पूर्ववत अब चक्षुसो चक्षुसह चक्षु ये वाक्य जो ब्राह्मण में है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाला मंत्र आ रहा है छठा उस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल